लीजिए अब सुनिए एक और कार्यक्रम सात पूंछ का चूहा एक था चूहा उस चूहे की सात पूंछें थीं सब उसे चुढ़ाते. सात पूछ का चूहा, सात पूछका चूहा तंग आक्र, चूहा गया नाई के पास. उसने नाई से कहा ए नाई, मेरी एक पूच पूच काड दो. नाई ने एक पूच काड दे. अब उसके पास बचीं七 कि तब600 पूच है, अगले दिन जैरसी ही चूहा बाहर निकला सब उसे चिढ़ाने लगे छह पूंछ का चूहा छह पूंछ का चूहा चूहा फिर से तंग आ गया वह गया नाई के पास उसने कहा ए नाई मेरी एक पूंछ और काट दो नाई ने एक पूंछ और काट दी अब उसके पास बची सिर्फ पांच पूंछें पर अगले दिन सब उसे फिर से चढ़ाने लगे पांच पूंछ का चूहा पांच पूंछ का चूहा चूहा गया नाई के पास ए नाई मेरी एक पूंछ और काट दो नाई ने एक पूंछ और काट दी अब उसके पास बची सिर्फ चार पूंछें पर सब उसे फिर से चढ़ाने लगे चार पूंछ का चूहा चार पूंछ का चूहा चूहा गया नाई के पास नाई ने एक पूंछ और काट दी अब उसके पास बची सिर्फ 3 पूंछें पर सब उसे चिढ़ाते 3 पूंछ का चूहा 3 पूंछ का चूहा चूहा गया नाई के पास नाई ने एक पूंछ और काट दी अब उसके पास बची दो ही पूंछें पर सब उसे चिढ़ाते दो पूंछ का चूहा दो पूंछ का चूहा तो चूहा गया नाइ के पास नाइ ने एक पूंछ और काट दी अब वह एक पूंछ का चूहा हो गया पर सब उसे चिढ़ाते एक पूंछ का चूहा एक पूंछ का चूहा तो चूहा गया नाई के पास नाई ने आखिरी पूंछ भी काट दी अब पूंछ ही नहीं बची लेकिन फिर भी सब चूहे को चिढ़ाते बिना पूंछ का चूहा बिना पूंछ का चूहा अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय संचालन प्रोफेसर मंजुला माथुर पाठ समन्वय लता पांडे निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर आलेख विनीता कृष्ण और राम नरेश त्रिपाठी कलाकार राशि त्रिवेदी सुचित्रा गुप्ता मान्य तरुण और अन्य बच्चे तकनीकी निर्देशन सतीश लाले ध्वनि अंकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन